श्री गर्गसिहिता श्री बलभद्रखण्ड ग्यारहवा अध्याय श्री बलराम स्तोत्र। दुर्योधन ने कहा महामुनि प्राण जी अब भगवान श्री बलराम जी का वह स्तोत्र, जो साक्षात समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाला है कृपा कृपापूर्वक मुझसे कहिए विपाक मुनि बोले राजन बलराम जी का स्तोत्र श्री वेदव्यास व्यास जी के द्वारा प्रणित है यह मनुष्यों को समस्त सिद्धियां और मोक्ष भी प्रदान करने वाला है इस शुभ स्तवराज को तुम सुनो देवादिदेव भगवान कामपाल आपको नमस्कार है हे बलराम जी आप साक्षात आनंद और शेष जी हैं आपको नमस्कार आप पृथ्वी को धारण करने वाले परिपूर्ण ब्रह्म स्वयं प्रकाशमान हाथ में हल लिए हुए हजार मस्तकों से युक्त संकर्षण हैं आपको नित्य मेरे नमस्कार है पुरुष श्रेष्ठ बलराम जी आप भगवान अच्युत के बड़े भाई हैं रेवती के स्वामी हैं हल आपका शस्त्र है और आप प्रलंबा सुर का संहार करने वाले हैं आप मेरी रक्षा करें भगवान बलराम बलभद्र और ताल को मेरे बार बार नमस्कार है आप गौरवर्ण हैं नीलांबर धारण किए हुए हैं रोहिणी के कुमार हैं आपको नमस्कार आप धेनुकासुर मृष्टिकास कूट बलबल रुक्मी कूपकर्ण और कुंभांडक के शत्रु और उनके संहारक हैं। आप कालिंदी का भेदन करने वाले हस्तिनापुर का आकर्षण करने वाले द्वेध वानर का वध करने वाले यादवों के राजा और ब्रजमंडल को सुशोभित करने वाले हैं आपने कंस के भाइयों का वध किया है आप सबके स्वामी और तीर्थों में भ्रमण करने वाले हैं आप दुर्योधन के साक्षात गुरु हैं प्रभो मेरी रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए हे अच्युत आपकी जय हो जय हो हे परदेव आप स्वयं अनंत एवं दिशा विदिशाओं में कृतित हैं आप देवता मुनि और सर्पों के स्वामियों में श्रेष्ठ हैं हल तथा मूसल को धारण करने वाले भगवान बलराम जी को मेरे नमस्कार है जो मनुष्य इस स्तवराज का निरंतर पाठ करता है वह श्रीहरि के परम पद को प्राप्त होता है जगत में वह शत्रु का समन करने वाले संपूर्ण बलों से संपन्न हो जाता है और उसे धन तथा स्वजन प्रचुर रूप से प्राप्त रहते हैं दुर्योधन उवाच स्त्रोत्र श्रीबलदेव प्राण्विपाक महाबुदे वद मृपया साक्षा सर्विद्धि प्रदक उच्त राजमस वेदव्यास कृतम शुभम सर्विद्धिप्रदं राजृणु कैबल्यप्रदम नृणम देवादि देव पल कामपाल ते नमो नंताय शेषा साक्षाद्रा ते नम धरा धराय पूर्णा सधाने शीरपाणे सहस्रशिशे निम संकर्षण ते रेवती रमणा वै बलवोचिताग्रज हलायुत्णम बघ्न पाहीं महां पुषोत्तम बलाय बलभालाय नमो नम नीलांबराय गौराय रौहिणीयाय ते नम धेनुकारी मुष्टिकारी तकह ही ऋक्मरि कूपकणारी कुंभाारी कालिंदी भेदनों से हस्तिपुरकर्षक दिवारी यादवेंद्रो ब्रज मंडल कंथभ्रातृ बृहतासी करह प्रभु दुर्योधन पाहि पाहि प्रभु स्वतः जय जयाच्युत परात् स्वयं दिगंत दिगंतगत श्रुत सुर्मींद्र फणींद्रराय ते मूसलिने एबलिने हलिने नभ य पठे सततम स्तवनमर सू हरे परम पदमा जगती सर्वबलं सर्वल तरीमर्दनमत धनं स्वजनम धनं इस प्रकार श्रीगर्ग सीता में बलभद्र खंड के अंतर्गत श्रीपाण विपाक मुनि और दुर्योधन के संवाद में श्री स्तोत्र नामक ग्यारहवा अध्याय पूरा हुआ